हो दोस्तों मेरा नाम राजू है क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे आज मेरा जन्मदिन है आज का दिन अगर हम साथ गुजारें तो कैसा रहेगा हम बहुत मजे करेंगे और नई नई बातें भी सीखेंगे क्योंकि आज मैंने अपने शहर में अनेक जगहों पर जाने का फैसला किया है